श्री श्रीरामकृष्णकथा परिशिष्ट तृतीय परिच्छेद श्रीरामक नरेन्द्र तथा सर्वर्मसम नरेन्द्र तथा अनेत्यायुवान प्रभो श्रीरामकृष्णस श्रद्धा प्रीतिमच दृष्टि विस्मयापन्ना सूवन सर्वु धर्मेशु स अस्त वचन परमहंसदेव मुक्तक अवदत् किन्तु तेन भूय सर्वे धर्मा सत्यूपा अर्थ प्रत्येक ईश्वर समीपम उपगं शे एकुतराष्टादतम ख्रीष्टवर्षा अक्टोबर मसल से सप्तवासरे केशवचंद्रस को लक्ष्मीपूजा दिवस प्रभुम राम कृष्णम दक्षिण प्रभु श्रीरामकृष्ण बाष्पीयजल अगच्छत। तथा तम यानम आरोप्य कलितावर्त मगे महापोतरी प्रभूत विषयालाप अभूत साक्षाता हैचांसी अगस्त मस से दिवस अस्थ कतिचन मसपूव सूवन सर्वं धर्म एक धर्मसमता अस्माक दिनचरिया पुस्तितवागत केदारनाथचट्टोपाध्या दक्षिणीट्या महोत्सव कृतवा उत्सवाते दक्षिणिंदे उपव्य त्रिचतरवादन मिताेलापो श्रीरामकृष्ण भक्ता मत थ सर्वे धर्म सत्यूपा यहा नागै का कालीघट्ट गुम शक्य धर्म तो ईश्वर न भिन्न भिन्नधर्मा भिन भिन आश्रि ईश्वर सीप ग शक्य नद्य सर्वा नाभ्य आगछन किंतु सर्वा नद्यः समुद्रे पतं त्रर्वा एक नाना ध उपाय छदुम शक्य है छद इष्ट सोपानन दवसोपन वक्रसोपन अभी चेवलन एक अभी आरोु शक्य परम आरोहण सब एक आश्रि आरोहण कर्तव्य दिविध सोपनेदो निधीये चेदुम न शकते परम छद प्राप्ते अनतर सर्विध सोपान अवतरण करक्य आरोँ शक्य अतः प्रथमत एक धर्म आश्रय ईश्वरलाभानर सजन सर्वर्म गता कर्म शक्नो यदा हिंदू जन्मदे ठति तदा सर्व मिंदु योहमदीय सह मिले मन मोहम्मदी पुनः यदा ख्रीष्टभक् सह मिलती तरा सर्वे चिंत अयम ख्रृष्टभक्तोका एक जन आहवन वदी ईश्वर केचन राम के हरी केचन आल्लाह केचन ब्रह्म पृथक किंतु एक वस्तु एक चर अवता सी एकस्ती हिंदव जल पिबंध ते वी जलंति अपरस्क घट्टे मोहम्मदीया ते पानी अपरेक वीट अपरैकतीर्थे जनाह ते ओयातार वटार अवतारे कतिचन जो वदी एकोया समेश हाष्यम वस्तुएकल ना पृथक परलहेन किएक ईश्वर आहवय तथा सर्वे तमीपं या कशन भक्त श्रीरामकृष्णि अमे भ्रम सैरामकृष्ण परे वम घटीयंत्र चलती किंतु घटी घटीयंत्र पूर्णतः सम्यक् न चलती सर्वटीगते अतरा अंतरा, अंतरा सूर्य सह साममस्यम विधाव भ्रम कस्र्मे नास्थ किंच यदि यदि आंतरिको सैत् यदि व्याकुलेन सता स आहूयते एव अवश्यम एव श्रोष्यति एकस्य पिता अनेके पुत्र ज्येष्ठकनिष्ठा एव पिता वक्त न शक्ति केचन वदचन वदी बा केचन वा पा पाई ये पिता की वक्त न शक्ति तेज़ पिता किम क्रोधम किं क्रोधंकुर्व हाष्यम न पिता एव सर्व प्रणय लोका मन मम धर्मो यथार्थ अहम ईश्वर किम वस्तु अवगत अस् बोम नक्नुवां अहम सम्य तम ते यथार्थत यहां न अत एव अतएव ईश्वर एव कृपाम कुरुते तेसु न कुरते एक सकल जानती यदशर सर्व पंतरिकता सैदेश दया कौती किदृग प्रेमधर्म एक वचन स सा तो साम्रेडम वजती पर कति जन अवबोधु शेकु श्रीयुक्तकेशवस कथित समर्थ अभवत किंच स्वामी दिगत समक्षम एतत प्रेम समक्षत अग्नि अग्निमंत्रेण दीक्षि सन प्रचारित वान। प्रभु श्रीरामकृष्ण वैरस्यन एक पक्षपातबुद्धि कर्त भूय भूयो वारित मम धर्मह धर्म सत्य तथा तव मिथ्या नाम वैरस्यन एक पक्षनी बुद्धि एक नर्थ मूल स्वामीपादन धर्म शिकागोधर्मसमीति समक्षम अवदत् अवदत, अवदत ख्रृष्टभक्ता मोहम्मदीया इत्यादय अनेकर्म आश्रि बहुत रक्ता मिथ छेदनम परस्पराघातं परस्पराघातवंत सांप्रदायिकता वैरथ्यन एक पक्ष तथा एक भयावह परिणामता रम्या बहु काल धरित्री हिंसा परिपूर्णा संजाता वारं वारं पृथ्वी नरशोतेन शिक्ता धस्ता सर्वदेश सभ्यता ध्वस्तावासीनो धर्म हिंदूर्म प्रवचनम। शिकागो नगरे विश्व धर्म विश्वधर्मसभा कस्मिन प्रवचने सर्वे धर्मा सत्यूपचन विज्ञानशास्त्र प्रमाण उपन्य बोधयुमें प्राचेषत अत्रत्यह कोप यदि एवं आशास्ते यदक्य कस्यति एकस्य अभ्युदेन तथा अपरेशा विनाशीन तस्म अहम वच् भ्राता दुराशा मात्रम किम अहम आशासे य भक्तो हिंदु सैश्वर तत्व किम अहम आशासे यदिंदु बौद्धो वृष्टभक्त सैत् ईश्वर तदरियु बीज भूमौ उत मृत्यु तथा जलम तत्परी स्थापित बीज किं पृथ्वीपेण वायुपेण जल रूपेण वेणति लगभ न तत्बीज वृक्ष पिणमते एक उपाधत्ते वायु पृथ्वी तथा जलम वृक्षोपादन तीन पिणमयती वृक्ष से उत्प्य धर्म विषय अभी तदाप्यम है्रृष्टभक्न हिंदूजन बौद्धन वाव्यम हिंदूजन बौद्धन व्रृष्टभक्न ना परेक धर्म अपरापरा समीकु परम स्वीय वृद्धिम अक्षत संरक्षेत याम स्वामी ब्रुकलिन अमेरिकायाँ स्वामीपाद ब्रुकलीथिकोसाइटी सभायां हिंदूर्म विषे एक प्रवचन करतव डाक्टर इतप्पाढ़ू जेमोदय सभापते आसन स्वीकृत त्रा प्रथम वचन सर्वर्मसम स्वामीपाद अवदत् एक धर्म सत्य अपरेशा समेशा धर्मो मिथ्यां भविना केवल मम धर्म सत्य वचनमेको व्याशेषा वक्त पंच अंगु्य अपरस एकसर यदि षटद्यम यदो रोग विशेष सत्यंव सर्वजनीन यदि कवल ममडु अस्थाता पंच तरी न चिंतम ये म हस्त प्रकृते यथार्थम उद्देश्य साधयत अथ सह सस्वाको व्यात धर्म विषय समम सम एकस्य से सत्ये अपरेशा सामा च भवान मिथ्यान अवधिष्य सधर्मो व्याधित एको धर्म सत्य चेद अपरे अभी अवश्यमें्यु एव एवं हिंदुधर्मो बताद्रूपो यथा मक बुक् नगरे प्रवचन पादह, शिकागो धर्म जस्मिन दिवसे प्रथम भाषण कर्त दंडा अभवत यदाषण प्राय सहसो मुग्धा सूक्तक आसन त्यागपुर अभ्यर्थना चक्री फुटनोट ये फुट विवेकानंद श्रोतृण भ्रातरस्य अमेरिकाया भगिन्तरस्थरिकाया संभाषते स्म तबदेव प्रशंसा निर्घोष प्रादुर्भूत यमसायाव प्रचलत डाक्टर इुपावोदय से प्रतिदन यद्यपि सामिकवचनसु बहूं भवयुक्ता आसन परं सन्यासिनं विहाय नान्य धर्म महासभाया मूलभा परच्छेद निपुणतया उपस्था अयम यर्क क्रिटिक इत्यस्य इत प्रतिदन ख्रीष्टवर्से त भाषण मध्य एसा समन्वय वार्ता आसी स्वामीपाद अवद अहम आत्मा गौरवान्वित मन तेण संबद्ध सन् यो धर्मतिा सालौक प्रतिपत्ति विज्ञापित वे न सार्विक साकक्षाया विश्वासम परम वर्म सर्वर्मा सत्यु अहम तेण संबद्ध यस्य य संस्कृत शब्दो भाषायांग्लीय शब्दोंह